की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भारतीय परिमल की दो कविताएं पहली कविता का शीर्षक है इस बार इस बार जब आएगी वो अपनी भीगी आंखें लेकर झरती बूंदों की गर्माहट अपनी हथेली पर नहीं महसूस करूंगी मैं चुनौती दूंगी उसे गरमाहट को लावा बनाने की इस बार जब आएगी वो बहता लहू और गहरी चोट लेकर नहीं लगाऊंगी कोई मरहम नहीं निकलेगी मुंह से आह वो खुद ही भरेगी अपने गहरे जख्म इस इस बार, इस बार, इस बार जब, जब आएगी वो लोगों के, के ताने लेकर, लेकर, नहीं, नहीं दूंगी किसी, किसी का जवाब सवाल, सवाल फेंकती निकाहे भी नहीं, नहीं, नहीं उठाऊंगी उसकी ओर मौन रहकर ही मौन रहकर ही तैयार करूंगी उसे लोगों को लाजवाब करने के लिए इस बार इस बार, बार तय कर लिया है इस बार तय कर लिया है नहीं बनाऊंगी उसी कमजोर सामना करना है उसे सामना करना है उसे हर दरो दीवार का हर अनाचार अत्याचार का इस समाज और संसार का अंतर समझ आना ही चाहिए अंतर समझ आना ही चाहिए पान की पीक और लहू का खिलखिलाहट और अटहस का सुमधुर बोली और विभद वाणी का स्नेहा और वासनामयी दृष्टि का इस अंतर को समझाने के लिए इस अंतर को समझाने के लिए हर सच्चाई अनुभव करवाने के लिए मैं नहीं रहूंगी मैं नहीं रहूंगी उम्र के हर मोड़ पर साथ उसी उसी थाम थाम ना होगा थाम ना होगा अपना ही हाथ क्योंकि क्योंकि अब बिटिया बड़ी हो रही है दूसरी कविता का शीर्षक है वो अलहर लड़की वो अलहर लड़की अब कहीं नजर नहीं आती वो बारिश में भीगती अलहर्सी लड़की झूमती हवाओं के साथ लटो को लहराती घनी बूंदों को टपकाती वो अलहर्सी लड़की सुनी सड़क पर उछलती कूदती छाता बंद कर बूंदों से दोस्ती करती पानी में छपाक छई पैरों को थपथपाती। वो अलहर्सी लड़की नजर भर कर देखा था उसे नजर भर कर देखा था उसे को हुए। देखती थी चारों ओर कि कोई देखता ना हो और अनजान शख्स से नजर मिलते ही कुछ झेंपती कुछ सकुचाती वो अलहर्सी लड़की सड़क किनारे ठंडी चाय और गरम भुट्टी का स्वाद लेती कभी ठिठुरती तो कभी बूंदू को हथेली में लेकर अंजूरी से गिराती वो अलहर्सी लड़की घने पेड़ तले रुककर, बारिश के रुकने का इंतजार करती पत्तों से गिरती बूंदू को कभी हथेली में लेते तो कभी, कभी भीगी, भीगी चेहरे को रुमाल से पोछती वो अलहर सी लड़की अब, अब कहीं नजर नहीं आती वो भीगी भीगी, भीगी सी लड़की अब तो, अब तो पूरे, पूरे चेहरे पर दुपट्टा बांधे स्कूटी पर होकर सवार मेरे नजदीक से सर से गुजर जाती है पीछे छोड़ जाती है पानी की बौछारे इन्हीं पौछारों में खोजती हूं से पर कहीं नजर नहीं आती वो लड़की इस दौड़ते भागते वक्त ने इस दौड़ते भागते वक्त ने कैसी बदल चाल कि मासूमियत कोने में दुबक गई वैशी दरिंदों की आखो में विभक्त सच्चाई देखकर चंचलता गंभीरता में बदल गई सूरज की उजाली में ही नहीं पूर्णिमा और अमावस में भी नकाब में छिपी नजर आती है वो अल्हड़ लड़की वो अल्हड़ लड़की